चितिस्तावत स्वयं प्रकाशत्व नित्या भासते चाषते चैतन्य है वह तो स्वप्रकाश होने के नाते नित्य ही अपोक्ष रूपेण भाषित होती है ये साक्षात अपरोक्षा ब्रह्म कहा है इसलिए चिद विद्रिप्त शुचि मिथ्यात्म और चित्स जो भी है उन सभी मिथ्यात्म निश्चय करी दिया है और वह भी तय चिता और मिथ्या वस्तुओं का भी अनुभव चित्त के द्वारा ही किया जाता है चैतन्य के द्वारा किया जाता है यह बात दिखा चाहिए एवं सदी अद्वैत से अप्रोक्ष ना सी तो वर्त व्याघा इसे कोई यदि कहे अद्वैत का अपरोक्ष नहीं होता है वह दोष हो जाएगा साक्षात अपरोक्ष है अद्वैत वस्तु स्वयं प्रकाश असम अप्रोक्ष उसका अपरोक्ष होने जरूरत नहीं है घट का अपरोक्ष होता है वैसे अद्वैत का अप्रोक्ष जरूरत नहीं है कि अद्वैत खुद ही रूप है, अप्रोक्षर स्वरूप है अतए ये है, वो। है। कोई कहता भी है अद्वैत का अपरोक्ष करके का दोष हो जाएगी चित प्रत्यक्षात मिथ्यात्म चानुभूय नाद्वैत अपना व्याहतम कथम चित्त चित प्रत्यक्ष तथो अन्य मिथ्या चित्त नित्य प्रत्यक्ष स्वरूप है चैतन्य नित्य प्रत्यक्ष है तत्व अन्य और चैतन्य से, से भी जो भी है उसे मिथ्या। ये दोनों ही बात सभी अनुभव कर रहे हैं मैं हूं ये चैतन्य की प्रत्यक्षता सदा आपको है ये अंतर इतना है उससे भिन्न जगत को चैतन्य से अनुभव किया जाता है ये सब जानते हैं लेकिन चैतन्य अनुभूत चैतन्य से भिन्न सारा जगत मिथ्या है ये सभी का अनुभव नहीं है केवल ज्ञानी लोग इस बात का अनुभव कर पाते बाकी लोग पता है चैतन्य है इससे सब जड़ है लेकिन उसको मिथ्या करके अनुभव नहीं करता यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर हो गया ज्ञानी जो है ये अनुभव कर रहा है मिथ्या यदि यदि कोई कहता है न अद्वैत है फिर भी वो अप्रोक्ष नहीं है ऐसा जो कहती है तत्तम न कथम कथम न व्याहतम व्या क्यों नहीं है ना अवश्य वहां पर व्याति दोष है तो यदि कोई कहता है तो या अद्वैत है और समय अप्रोच कैसे होगा इसका अप्रोच हो नहीं सकता क्योंकि अद्वैत है कौन देखेगा उसको जो दूसरा है नहीं देखने वाला शंका कर्म दिमाग में क्या यही है ना अद्वैत हो तो अब क्या दूसरा नहीं है फिर कौन उसको देखेगा उसका अनुभव कैसे होगा लोगों को बड़ा खलता है इस दृष्टान से वेदांत के साथ देते हैं समुद्र का गहराई को नापने के लिए एक नमक के पहाड़ को छोड़ दिया गया नमक का पहाड़ था उसको छोड़ दिया समुद्र में तो नाप क्या? गहराई कितनी है? नापते-क्या नापते-नापते गलते गलते गलते गलते, <च्थ्था> गलते नापने जो गया वही मत में हो गया मिल घुल के एक हो गया समुद्र के साथ आप शिवात्मा को कहा दिया गया आप ब्रह्म को ढूंढो क्या जानो आप पहचान दे चले चले चलते चलते चलते चलते, चलते, चलते आप ब्रह्म हो गए आने अगर जाने का कौन कैसे जाना जाएगा जो जो समुद्र के नापने गया नमक वह समुद्र ही हो जाता है जो जो जीव ब्रह्म को नापने गया वो ब्रह्म ही हो जाता है इसे लौटा ही नहीं लौटा ही नहीं तो इसलिए फिर बेकार है तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान किस धाम का हम तो, हम तो जीव रहेंगे नहीं हम तो ब्रह्म हो जाएंगे तो आनंद लाभ कौन करेगा वहाँ यहाँ एक आ जाती है कि क्यों नहीं आ सकते हैं बात है ना लौट के आने जो व्यवहार हो रहे दोनों व्यवहार हो रहे हैं दोनों व्यवहार पर वृद्ध लग रहा है हम भ्रम हो ही गए हैं फिर लौट के आएंगे कैसे व्यवहारिक व्यवहार के। के हो रहा है ये प्रार्थक्रम के वजह से है क्योंकि कहा गया जीवन मुक्त के शरीर जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा रहना तो उसको लेकर उस शरीर दृष्टिया कह रहे हैं हम लौट के आ गए प्रार्म की वजह से जो शरीर जिंदा है खाना पीना व्यवहार हो रहा है इस दृष्टि से या हम ब्रह्म अनुभव करके आ गए हो गया सर्व मिथ्या हो गया अनुभूति हो गई अनुभूति हो गई तो कुछ रहा ही नहीं लौटने की बात जो हो रही है वो जीवन मुक्ति के दृष्टिकोण अन्य अज्ञानियों के लिए जिस शरीर में रहकर एक जीव ने मुक्त हुआ था जिसको जीवन मुक्त करके व्यवहार किया जा रहा है वह जीवन मुक्त कर लौटने का व्यवहार मात्र होता है वह व्यवहार भी प्रारत की वजह से व्यवस्था। दृष्टि अलग है जैसा बात तो हम इसलिए दृष्टांत देता हूँ दिमाग में हमेशा फिट बैठाए रखो दृष्टांत को वो जो सरदार जी और गुजराती की लड़ाई आधा ग्लास खाली एक हो आधा ग्लास भरा एक बात एक ही है चीज वही है कहने का दृष्टि में अलग अलग पारमार्थिक दृष्टि से कहा जा रहा है कि वो ब्रह्म हो गया अब कुछ नहीं रह गया ये पारमार्थिक दृष्टि से कह दिया और लेकिन व्यवहार दृष्टि कौन से क्या कहा जाएगा जीवन मुक्त है पराक्रम शरीर है, से शरी चल रहा है उस प्राणक्रम शरीर चल रहा है वो चल कैसे रहा है वीर जब तुम भ्रम हो गए तो कह अनुभूति करके लौट आए एक जीवन मुक्त की एक व्यवहार को देखते हुए शब्दावली प्रयोग किया जाता है लौटने की बात कही जाती है लौटना सिद्ध हो गया सिद्ध हो गया कोई मिथ्या है लौटता लेकिन व्यवहार दृष्टिया अज्ञानियों के लिए कोई जीवन मुक्त नाम का चीज है आचार्य ने पुरुषोवेद कह दिया अब आचार्य कहां से मिलेगा कि जो ब्रह्म जानने गया वो ब्रह्म होकर खत्म हो गया अब रहा कहा कोई आचार्य कोई ब्रह्मांड होकर को लौटेगा नहीं ते भ्रम के और बताएगा लौटने का जो व्यवहार हो रहा है इसके मिथ्या व्यवहार उनके शरीर हम मान रहे आचार्य उनका अनुभव के बाद भी उनका शरीर जिंदा दिख रहा है इस हम क्या कहते हैं जो अनुभव किया स्वरूप का वो अब नहीं रहा शरीर है वो नहीं है। वो तो ब्रह्म हो गए अब क्या है तो शरीर है प्रार करवशात इस शरीर के कारण जो प्राधक्रम की वजह से इस शरीर में लेश अहंकार विद्या ले सारी चीज रहेगी इसके लिए व्यवहार दिखाई देते रहे किसको दिखाई देते रहे इन लोग अब ज्ञानी ज्ञानी शरीर भी नहीं जगत पर जाने हुआ ब्रह्म हो जाने के बाद एक में व्य वत है खत्म तो हो गया ना कहानी तो और वो काम प्रसन्न रहेगा तो है ही नहीं जो सुन रहा है तो जड़ जो सुन रहा है तो वो है वो तो जड़ है उसको क्या फर्क पड़ना है वो तो फा ही वो तो फा ही जड़ जड़ में तो क्रिया होती है चेतन में थोड़ी क्रिया होती है हंसना रोना किसने होगा कहा हंसना रोना किसने होगा तो वो, वो रोता है आपको पता नहीं चलता ना बस इतना ही फर्क है कौन रो नहीं रहा कौन नहीं हंस रहा सब रो रहे सब हंस रहे और ये दीवार तो बाकी सारे समझता होगा कि हाँ विधान सुनने को मिल रहा है उसमें और अभी घर के दीवार रोता होगा हमको सुनने को नहीं मिल रहा है इस घर में पैदा हुआ बच्चे तो वहां जाके ऋषकेश में विधान सुन रहे हैं और हम दीवारें खाली बैठे हुए हैं हम तो जा नहीं सकते ऋषिकेश बेचारो दुखी होंगे सबके अभिमानी देवता भी है सारे चीज जीव है ना जब कणकण परमात्मा ही है उसमें क्यों नहीं जीव वो क्यों ऐसे कर किया है कणकण में स्वच्छता में के, के कारण से पहले बोल चुके हैं कहीं उपाधि इतनी स्वच्छ है उसमें प्रतिबिंब दिख रहा है कई त्री उपाधि मनीन है तो वहाँ अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है उपाधि की महिमा है अभिव्यक्ति का होना अभिव्यक्ति का ना होना आप होन्ट वगैरह दिया हुआ हसता हो है हंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो रहा है क्या पता चलेगा <laughs> उसका कोड़ी हो मान लो वो सारा गल गया है नाक दिखता है ना कोई चीज सब गल गया होंट बांट कुछ नहीं दिखेगा और उसका हंसरा गिर क्या पता क्या चलेगा आपको चर्फ नहीं पता चलने का उसका चेहरा ही ऐसा हो गया है ना उसका हसरा रोना बराबर हो जाता है कोड़ी को देखे पूरा कोड़ी को देखोगे तो पता चलेगा आपको कुछ नहीं फर्क दिखता वो तो क्या कर रहा समस्या ना कि इंद्रिया ऐसी है। जिसमें आप होता हुआ दिखाई दे रहा है उनकी इंद्रिया ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति नहीं हो रही है वहां इसमें होता नहीं है होता जरूर वहां भी अंत करण तो है ही है। जो बायुकरण का अभाव है अब शाम और रो के के कसा रहा है कि नहीं रो रहा कहते कैसा पता चलेगा पीट रहे हो आप रोएगा नहीं क्या रोना सुना देता है शाम करो ना कोई भी चिड़िया है कोई चीज है पता नहीं चलता आपको लेकिन वो भी रोते हो भी हंसते हैं उनका अपना अपना चीख का आवाज वो उनको उनके जाति को पता लग जाता है जब कौआ अलग अलग आवाज देते हैं चिड़ियों की आवाज़ देखिए खतरे में अलग ढंग से बोलते हैं हमें पहचाने के तो लगते लग कि तुमसे तो चीख रहा है लेकिन नहीं उनका पहचान है उनकी भाषा वही समझते ना एक महात्मा इंदौर में अभी भी हरियाणी मानव गिरिजानंद जी गिरीशानंद जी गिरजानंद करके पेड़ों से बात करते थे पेड़ों से उनका ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई पेड़ों से बातचीत होती थी पेड़ों की भाषाओं समझते थे और पेड़ से प्रश्न डालते थे आपका नाम क्या है आप किस काम के आते हैं आपके कौन संघ किस काम में आता है पत्ता फूल फल जड़ चमड़ा के शाखाएं, क्या गुण है क्या दोष है किन रोगों में हानिकारक है किन रोगों में लाभकारक है कैसे कैसे उनका इस्तेमाल होता है ये सब उनसे पूछते थे और वो पेड़ों के जवाब देते थे वो जवाब सुन करने के बाद वो बोलते थे पीछे ब्रह्मचारी खड़ा कर होते थे वो ब्रह्मचारी को बोलते थे ब्रह्मचारी को लेते थे खड़ा करते पुछते क्यों मना दी पेड़ पौधों उनके लक्षण व साथ जो एकदम दुर्लभ पेड़ों से बात कर रहे हैं फिर भी बात कर रहे उनसे इनका प्रश्नो समझ रहे हैं जवाब वो दे रहे हैं मनुष्य होकर के तो सिद्धि प्राप्त हुआ उनको इसे उनके बाहर से दिखता था तो नहीं कोई मुंह तो है नहीं बोलने का बोलते होट हिलता हुआ जीवा हिलता हुआ दिखता है कि पेड़ का कैसे बोल रहे, है? बोल रहे, है? बोल रहे है? बोलते हैं ब्रह्मांड अभी करीब में ये भी जिंदे थे बयानबे तक तो मैं देखा हूँ उसके बाद मुझे पता निंदा ही हमारा है महात्मा अभी है हो सकता है मेरे क्या सब भी जिंदे में हिंदो हाँ कर्मकांड कर्म वगैरह बहुत करते हैं बहुत पूजा पाठ बहुत की बहुत है अभी भी है ना हाँ देखो इनको भी मालूम है अभी भी जिंदे हैं पूजा पाठ डेली रुद्री पाठ वर्ग सात भारत पूजा पाठ बहुत शुद्ध महापुरुष है पूरे मध्य प्रदेश इतने बड़े बड़े अरबती खरबदी नेता थे सब दंडक मारते और किसी के देखते नहीं बात कि सब बात होती गंदे लोग समाज गंदे लोग आ गए ऐसे बोलते और जाए पिंड लोग तो पूरा बांध देते हैं कोई पास नहीं जा सकता तो नहीं सुना नहीं पवित्र हो जाएगा सारी नष्ट हो जाएगी बहुत दबाव दारो ऐसे देते रहते हैं सुन लिया बहुत, बहुत, अच्छे महात्मा है सदगुण है तभी तो ऐसी प्रकट हुई है।, है तभी तो हुई सरल स्वभाव ऐसे, ऐसे महात्मा आज भी है इसे हम कहते सब बात करते हैं सबकी भाषा अपनी अपनी है हम समझ नहीं पाते हैं बल्कि एक महात्मा बोलते थे एक और महात्मा है दक्षिण में उसमें थे आपके हैदराबाद के पास वो बोलते थे कि पशु पक्षी पेड़ वगैरह हमसे बात क्यों नहीं करते आज कारण है कि मनुष्य बहुत झूठा हो गया बहुत बेमान हो गया इसे दुखी है वो वो कहते हैं कि हम इनसे बात कैसे कर शर्मिंदा है तो मनुष्य से बात करना भी पाप है इसे उन लोगों ने अपने सारे इंद्रिया बंद कर लिया अपनी भाषा ही बदल दी लेकिन मनुष्य को समझ में ही नहीं आ हम क्या बात कर ऐसे कहते थे महाभुरा तो उनसे पक्षियाँ बात करती थी वो गुजर गए छोटा काम थे तो वो पक्षियों से बात करते थे पक्षी को पक्षी आ जाती थी उनके पास खूब प्रेम से बातचीत होती थी उनके साथ सारे परिवार के पार पूछते थे, थे तुम्हारे कितने बच्चे हुए तो कहाँ का घूमा रहा है कहाँ जाने की योजना है तुम्हारा भाग्य तुम कहाँ जा रहे हो सब पूछते थे सब बताते थे पक्षियों से बड़ा प्रेम से बात होती थी उनको उनको मुक्त जान देने से आपको देने पर आप मुक्त हो पा रहे क्या? किसी को जा, के जा, कोई मुक्त हो सकता है, है। दुराग्रह पूर्वाग्रह संस्कार ऐसी वो वेदांत सुनने से सकते पढ़ नहीं सकते पढ़ने वाले ही नहीं कर पा रहे मुक्त हो नहीं पा रहे अब उनको तो ऐसे योनी मिला जिस योन में वो पढ़ ही नहीं सकते मुक्त क्या करेंगे यदि पुराना में बहुत रे कथा पशुओं की आदती जतायु पक्षी था जामवंत भाकभूषण महान ज्ञानी पुरुष लोग रहे पशु पक्षी तो है न एक इससे निर्भर होता है कि अभिव्यक्ति का साधन का होना ना होना सभी में सभी सामर्थ्य है अभिव्यक्ति का साधन का होना ना होना या होते हुए भी, भी उसको गौण कर लिया किसी ने किसी कारवश बड़े बड़े ज्ञानी क्या थे हस्ता कैसे आ, पागल हंसते रहते मिट्टी फैंगते रहते थे पागल जैसे घूमते रहते थे सब साधन था ज्ञान भी था सब कुछ को प्रकट नहीं होने दिया पता नहीं लगने दिया तो मान जानी शंकराचार्य को देख के पहचान लिया जब हंसते नदी के तट पर बैठे थे संगभद्रा के तट पे और यूँ रे फिर हंसते रहे तो कह रहा है मृत्यु करते तो समझिए शंकर व्यवहार से इसकी सूरत में कितनी निष्ठा है मान की है। फिर उनसे ऐसी किए भी शंकराचार्य पुरुष आये हुए को तो आया था। तुम कौन हो कहा से आयो मैंने सीरा वेदांत भाषण तब फिर गुरु शिष्य हो गए इस तरह से सामर्थ्य रहते हुए भी साधन रहते हुए भी जान बुझ कर अभिव्यक्त भी नहीं करते छिपा कर रखते अपने आप को ऐसे बहुत मनुष्यों में भी अन्योनियों तथा अन्य हम अनुमान कर सकते हस्तामल का आचार शिष्य शिष्य ना वो संन्यास ले पहचान गए महान शुद्ध महासंत शंकर भगवान के अवतार है तो फिर वो शरणागत हो गया पागल जो दुनिया के पागल था एक महान ज्ञानी था खुद उसके पूर्वजन में ऐसा था दिनकर भट्ट उसका नाम था ना पूर्वजन महान योगी थे एक बच्चा जे? मर गया ज्ञानी को सारा तो क्या व्यवहार है ये व्यवहार में ऐसी स्थिति होती है जीवन मुक्त भी एक सिद्ध का शिष्य हो जाता है जगत कल्याण के लोक संग्रह मेवापी अब भगवान अवतार क्यों दे रहे क्या जरूरत है उसको की ज्ञानी नहीं है भगवान अज्ञानी है क्या राम अवतार क्यों हुआ? कृष्ण अवतार क्यों हुआ? रहा लोक संग्रह कोई साक्षात धर्म की रक्षा करता है लेकर के, कोई संन्यास धर्म धारण करके वही परमात्मा ज्ञान की रक्षा कर रहा है ज्ञान का प्रचार कर रहा इसे किसी भी शरणागत को व्यवहार दृष्टिकोण से संयास परंपरा में आना है ज्ञान का प्रसार इसी यही उनका प्रारम मुद्दा इसी उस शरीर का जन्म ही इसी कारण से हुआ है लोक कल्याण लोक संग्रह हो जाते हैं लोक संग्रह है के लिए करना पड़ता है। होता है होता चीज़ करना नहीं पड़ता है वास्तव वहां शब्दालना चाहिए होता है तो ऐश्वर्य तो का दिया इस विषय में पहले भी जवाब दे चुका हूं चैतन्य अत्यंत अप है रूपेण भाषण श्लोक संख्या दो में पहले बोल चुके हैं चीज रूप में अभिहित तो युक्ति समुच्चय क्या शब्द था, था। अभित तो पहले कथित युक्तियों का समुच्चय करने के लिए अद्वैत में अप्रोच नहीं थे तो कथम न्याहतम अद्वैत होता हुआ अप्रोश नहीं है एकदम व्याह तो क्यों नहीं होगा अर्थव्याप जरूर है क्योंकि जब आपने मान लिया वह अद्वैत है निश्चित तो आपको मानना पड़ेगा सर्व प्रकाश स्वरूप है और स्वयं प्रकाश स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप नहीं होगा वह मिथ्या को प्रकाशन कैसे इस न हो यदि ऐसे कोई कहता है तो वो दोष मानना व्यावैत यदि का स्वरूप है कि योजना एवं वेदांता जानताम अभी पुरुषाणाम केशाचित अश्वास कृत न जायते पृछते वेदांताम जानताम पुरुषाण वेदांत के अर्थों को जानने वाले पुरुषों में भी कई लोग इस पर विश्वास भी करते हैं वेदांत के अर्थ जान रहे हैं इन फिर भी तो हमने भी देखा कई प्र, प्रवचन कदाकार लोग हैं जो महाराज के उनका शरण थे, मेरे पास भी कई बार कैसे के आए कहते हैं सब कुछ ठीक लगता है लेकिन ये नहीं सहज में आती कि माया जनाजिक काल में कैसे हमको जखड़ती और फिर दो क्यों नहीं जखड़ पाएगी सब पढ़े हैं समझे हैं प्रवचन भी दे रहे हैं बढ़िया समझा रहे दुनिया को लेकिन फिर अपने अंदर ही उनका विश्वास नहीं हो रहा है कि माया दोबारा जकड़ नहीं करती है कि माया नाम चीज वास्तव में नहीं है ये उनके दिल में अभी विश्वास नहीं हो रहा है वो अब भी एक वासना बनी हुई माया नाम की कोई चीज है ये मान वो तो पूर्ण रूपेंड निकला नहीं वाकई में जिसको दिखाई दे रहा उसके लिए माया नाम का हमने कल्पना ही माया भी कल्पना ही ही नहीं भाव रूपा इत्यादि व्यवहार मात्र कर दिया केवल क्योंकि जगत दिख रहा है इसलिए अविद्यादि वर्णन हम लोग कर देते हैं इतने मैं दिमाग बिठा दिया भाव रूपा है अनादि है तो भाई जरूर दोबारा वो फसा देगी जो चीज है ही नहीं वो फंसा सकती है क्या तो वो कहेंगे जो है ही नहीं तो फंसा सकती नहीं है ये बात तो ठीक है पहले कैसे फसाई थी पहले फंसाई नहीं थी भाई तुमको भ्रांति हुई थी फसाई थी वो भ्रांति को निवार कर कहना पड़ता है किसी समय अनादि अनादिकाल माया ने तुमको फसाया था ऐसे कहना पड़ता है क्योंकि तुम मान लियो मैं बंधन में हूं मैं बुद्ध हूं मैं संसारी हूं मैं दुखी हूं ये तुम मान रहे हो ना इसलिए कहना पड़ता है तुम दुखी क्यों हुए दुख कारण क्या है तब कहना पड़ा अनादिकाल में कभी माया ने तुमको दुख जाल में डाल देता मान देता ये तो मान के चला जा रहा है उसके अभाव को सिद्ध करने के लिए बार बार कहते हैं अब गणित में क्या करते हैं कोई भी समस्या प्रश्न आया करने के लिए एक्स शुरू करते ना एक्स मान लो उसको जवाब क्या है एक्स फिर उसको हल करके x का अर्थ निकाल दें एक्स मैंने बाईस हल निकल गया शुरू कहां से शुरुआत हुआ था लेकिन बाईस बोला था कि सीधा मैंने कुछ मान लिया इस प्रश्न का x हल हो मान से आपको प्रश्न उठाए ना मैं बंधन में हूं इसलिए हमने उसका लेट इटवी माया कह दिया बस तो माया मान लो इस माया का लक्षण ही में घटित घटना से जो है ही नहीं वो दिखा दे जो तो खुद ही नहीं है तो कहां से वो फिर भी दिखाई दे रहा है, इसे मानना रहा है। इसे जिसको दिखाई नहीं देता है उसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं माया थी अनाबंधन में डाला था न बंधो न मोब से पहले बोल चुकी परमार्थी सी इसे कहते हैं संतुष्टा के चित कुद चारवाका प्रबुद्ध इतम ज्ञात इस प्रकार से प्रकार ब्रह्म ज्ञान को जान करके भी के कुछ लो कुतुष्ट आप बताइए कि कम बुद्धिमान के लोग चारवाक गौतम महर्षि नया कणार महर्षि महाना चुपते चुपते चुकते चुखते सारा संसार के सूत्रों को समझ गया कभी भिक्षा भी नहीं मांगी बाजार में जाते थे या जा हाट होता था या मंडी होती थी वहां जो सब ले गए जो बचिया उनमें से चुन चुन के निकाला उसी को पकाकर खाते थे ऐसे कणार महर्षि कणम अति कणा गणम कणम ग अतीत कड़ा मैं नाम ऐसे पड़ गया रक्षपात जिसकी तीसरी आंख पैर में भी था गौतम महर्षि ऐसे महान लो क्या नहीं जानते थे वेदांत को फिर क्यों असंतुष्ट है वेदांत कहीं चारवाक भी कम नहीं हुए जानित था वो भी चारवा काल प्रबुद्ध चारवा काल वैसे प्रबुद्ध के बुद्ध नहीं प्रबुद्ध है और आजकल भी रामानचार रामानंदाचार हैं? एक महान विद्वान पंडित थे क्या वेदों के अर्थ को समझ नहीं रहे थे अभ्यास के खिलाफ दर्शन बना दिया वेदांशन के खिलाफ अरे तो ज्ञान से मोक्ष कर्म से मोक्ष बिल्कुल बिल्कुल हंड्रेड परसेंट विरोध में बोल क्यों हुआ पूर्व पक्ष पूछता है वीर काम बताओ मुझे सब जानते हुए भी प्रभु चारवा भी असंतुष्ट रहे हैं और आत्मा देह कुने कैसे कह दिया इस शरीर ही आत्मा है समय विचार शून्यता इतनी विवक्ष प्रतिबंधी गृहनाती कारण है जैसे सिद्धांत कहते भले हो पढ़े हैं समझे हैं कि समय विचार से शून्य समय विचार शून्यता ऐसे जवाब हमें देना है जिसे विरोधी जो सार्वक आदना को मतलब क्या जो वहा कु ऐसे लोग भी वेदां डुबकी लगाए बाहर आके के बाद जो उल्टा पुलटा बोल गए क्यों प्रतिबंधी मोचन में संकट है कारण है कि संग विचार नहीं। उनकी वासनाएं हैं वो दो हेतु बनता है इसमें एक तो उनकी खुद की वासनाएं ऐसी थी जो बले वेदान पढ़ा सुना सब कुछ इन विचार उनका उसके रूप बना नहीं विपरीत विचार कर पड़ा सुनने के बाद हम लोग इसमें दृष्टान देते हैं एक बार एक आदमी ने एक लड़के लड़की शादी कर लेते ग्रस्त हो जाते हैं आदमी शादी कर शायद कर लिया तो घर ले घर लाने के बाद से पता चले तो स्वभाव पदा उल्टा है मैं बोलता है चाय बनाओ तो कॉफी बना के लाती है मैं कहता उसको हलवा बना तो नीम की सब्जी बना देती है कड़वा कड़वा करेला बना देती है सारा उल्टा उल्टा करती हर काम जो को ठीक उल्टा करती अगर डर के मारे मित्र को घर लाता कहीं कुछ टहले उल्टा कर दे तो अल्पीज का सवाल है एक बार एक मित्र ने बहुत घनिष्ठ मित्र था पीछे पड़ नहीं भाई ऐसा भाभी ऐसे नहीं हो सकती मैं ऐसे कैसे बोलते हो ऐसे कैसे औरत हो सकती है दुनिया में हमारी भाभी ऐसे हो ही नहीं सकती तुम तो ले चलो घर ले चलो बहुत पीछे पड़ा थे कि लोग उसको घर मित्र को घर ले आया और इतने ही कह गया था तो पति से ये बनाओ बनाओ बोला नहीं मालूम है जब बोलोगे तो उल्टा बना देगी <laughs> इसलिए कहा देखो तो हमारे मित्र घनिष्ठ मित्र हैं बड़ा प्रेमी है जिन्हें मन में साथ देने वाले हैं तो वो आ है। बस इतना ही कहा और कुछ नहीं बनाओ बनाओ कुछ नहीं था अब बढ़िया बढ़िया भोजन इतनी अनेक प्रकार के ये तो गोड़ी दिया। कर, वो पापड़ चलाना पड़ेगा इसलिए झूठ बोलता था है। है? चलाना पड़ेगा इसलिए झूठ बोल रहा है देखो बढ़िया बनाती है तुम तो झूठ बोलता है मित्र को ढांट रहा था आपस नहीं तो तुम्हें तो दिखाता हूँ तुम्हें तो पता पता नहीं शुद्रपता शुद्रपता नहीं तो उसरे क्या बोला तो वो आई आने जैसे सही आ रही थी लेकिन जान पर देखा थोड़ा पत्थर से हट करके चलो है? साड़ी वाड़ी संभाल के चलो अब वो बस नुम्हारी ग्लासू तो खटाख से इधर खाओ खूब बोल दिया उल्टा पलटा आधे घंटे जो आते बड़ा मजे में खा रहे सत्यनाश हो रहे अब ये बेचारा मित्र सब पका गया देखा हमको तो रोज का आदत तो है फर्क नहीं पड़ता तुम्हें परेशानी हो रही की नहीं हो रही है खाप अचार खाना पड़ेगा खाई बोला उठनी भी नहीं देगी और डा लेके खड़ी हो जाएगी देख ला ऐसे कुछ बोले आगे डंडा लेकर खाओ कि आये हो मेहमान हो मैं खिला रही हूँ भी खाओगे इतना प्यार से दिया खाना पड़ेगा आचार पे बेचार आसार <laughs> मित्र दोबारा कान पड़े नहीं आने <laughs> खाने का मतलब कई ऐसे होते हैं उनकी वासनाएं संस्कार ऐसा है कि जो बोला आप ठीक उल्टा बोले आप शु बोले उन्होंने कहा कु है अब शु बोल रहे हैं बार बार वगैरह कहेगा क्या कभी आचार्य वगैरह ऐसे ही हुए सब अपरी बोलो उल्टा बोलो एक, तो एक पक्ष दूसरा पक्ष जया नहीं दिया हम लोग ये मानते स्वावतार ही है भगवान के अंसावत सब आचार्य सब ऋषि वो जीवों के कल्याण के लिए जीव में सभी अधिवेदान के अधिकारी तो थे नहीं ये सब पढ़ ले और सम्मान हो जाते हो जाते, फिर अनधिकारी लोग क्या करते वेदांत पढ़ गए गड़बड़ करते इसीलिए जो वेदांत के अनधिकारी है जो द्वैत के अधिकारी है उनके लिए द्वैत दर्शन बना दिया जो विशिष्टा के अधिकार उनके हो गए ऐसा हर अलग अलग आचार्य अलग अलग दर्शन बना ले अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग दर्शन बना डाले इसीलिए ताकि जो विभिन्न स्तरों में रहने वाले साधक हैं उनके अनुकूल सिद्धांत उनको चिंतन करने को प्राप्त हो जाए वो पक्षियां नहीं देंगे बल्कि तो देंगे उनकी दुर्वासना थी या उनके जो अंदर जो संस्कार थे वो उनको वेदांत विचार करने में रोक रहा था सम्यक विचार नास्त दोषादि चेत तथा असंतुष्टास्त शास्त्रात प्रेक्ष विशेषत सम्यक विचार नीदोषा उनके बुद्धि में वासना संस्कारों का दोष है जिसके वजह से उनके अंदर सम्यक विचार नहीं हो रहा है तथा असंतुष्टास्तु शास्त्रार्थम न तो एक क्षण यदि ऐसा है तो फिर वे लोग शास्त्र के अर्थ जो असंतुष्ट लोग हैं वे लोग शास्त्र के अर्थ को ही सम्यक विशेषता न एक क्षणत विशेष रूपेण चिंतन करके ग्रहण करना चाहिए साम्य समाज तथा धीदोष अनुसू शब्द एवं शब्दार्थ या एवं अर्थ में इतम तत्व चारीस प्रकार है ब्रह्म तत्व कक्षा तत्पदार्थोधन हो गया तम और तत्वन तत्प्रांति पठते तत्व तत्व तत तत तत दोनों पदार्थों का विचार करने के बाद उन विचार जन्य जो तत्व का फल है उसको विचार करने के लिए उस फल को कथन करने वाली श्रुति बृदारण्युति और मुंडक इन दोनों को लेकर कथन कर रहे हैं यदा सर्वे भलं प्रमुख श्रोत फल तत्व प्रमुख्य अदमर्त्य मृदो अत ब्रह्मतर केवल पूर्वाधिया उत्तराधीका नदिया अश्य हृदय ये काम सर्वे प्रमुख जब इस मुक्षु हृदय में आश्रित जितनी भी कामनाएं ये सारे पे सारे कामनाएं सर्वे काम आमुंत हट जाते नष्ट हो जाते हैं उनसे अलग हो जाते हैं तब अथ मृत्यु ये जो मृत्यु मुक्षु था वो अमृतो भवती हो कब होगा मरने के बाद नहीं अत्र ब्रह्म शरीर में रहते हुए ब्रह्म ब्रह्म भाव देता है है अत्र फलं इस तरह में ही इस विचार का फल देखने को मिलता है लेकिन श्रुति में क्या वह शाब्द में किसी का जीवन में होता नहीं बोल दिया गया सुर्खी में लेकिन अनुभव में किसी का एकार आता नहीं है देखा नहीं गया चेत नहीं दुष्ट में बता क्या कर रहा है मंत्र कर रहा है ना। इसी शरीर में रहते वक्त ब्रह का अनुभव करते कह कर रहा है इसलिए नहीं कह सकते आप दुष्ट नहीं है वो अनुभूत वस्तु है टीका अत्यमृत मर्त बहुत अत्रुत है प्रदान मंत्र से उत्तरा मुख हृदय ताजात्म ध्याने कहां से हृदय में ताजात्म अध्यास के वजह से ताजात्मूल जिनका ऐसी इच्छा दिखा कामना सर्वे यदा काले प्रमुख तत्वज्ञानेस निवृत्तों निवर्तनते सब के साथ मुक्त हो जाएंगे का मतलब क्या जिस काल में तत्वज्ञान के द्वारा अध्यासी निवृत्ति हो गई तो अध्यास के कारण से होने वाली इच्छाएं भी मिट जाते हैं अथ तद मर्त्य पूर्व देह तार मरणशील पुरुष पूर्व देह के ताजात्म के द्वारा मरणशील अपने को मानने वाले जो पुरुष है वो तो क्या हो जाएगा अमृत अध्यास भाव तद रही के वजह से मरण और जन्म का व्यवहार हो रहा था और अध्यास मिट गया तो जन्म मरण का व्यवहार भी समाप्त हो गया तेतुंबा क्यों त्र ब्रह्म समस्म अतर नश्व्य ब्रह्म सत्यादि लक्षणम समस्त सम्यक में रहते हुए सत्यादि लक्षण वाला उस ब्रह्म को यही पर असम्य प्राप्त कर लेता है श्रुत्या प्रतिपादित फलम काम निवृत्ति लक्षणम नानुभव सिद्धमी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित ये जो फल है काम निवृत्त्यादि किसी में शरीर में ब्रह्मानुभूति होना ये तो शादी फल है अनुभव में कभी आने वाला नहीं कोई अनुभव नहीं सकता। साद्धम्मे कर सकता काम निवृत्याय लक्षणम नुभव सिद्धम सिंधो शादम देव में कह दिया शब्द में है बस इतना ही सुन लो ऐसा भी होता है जैसे स्वर के बारे में कौन जानता कोई गया और आया गया वही गया आ और आ करके वहाँ से बोल करके फिर वापस जा रहा हो स्वर में देखो भाई मैं स्वर से आ रहा हूँ तो सर में ऐसा लड्डू होते हैं नहीं होते ऐसे बताया किसी ने बुद्धा आया अरे वो भी तो पुरानों में लिखा हुआ है ना आज कोई आके बोल रहा है जे कर रहा है कुछ अब पुराणों में जो शब्द ही तो पुराण भी क्या है शब्द तो है यही तो कह रहा है वो ये तो पुस्तकों में लिख दिया गया है आप लोगों को बुद्ध बनाने लगे मूर्ख बना रहे लेकिन भगवान ने कहा है, है? अरे वो भी तो पुस्तक में लिखा हुआ है भगवान तो के, के, के, तो ने गीता में का, कहा का, का। साबित सब है सबने व्यास लिख दिया है अनेकों व्यास हुए सब कभी थे सब लिख दिए और आपसे तो पढ़ पढ़ के मूर्ख बन रहे हो चक्कर बड़े हुए एक बहुत आत्मा कोकाश भ्रम भ्रम बोलते रहती है ना, ना हेलीकॉप्टर की वो क्या करता है लाइट क्यों जा करके लाइट है लाइट क्यों उठता है की क्या सोच रहा होगा वो मैं भी लाइट बनूंगा मैं भी लाइट बनूंगा गंधा के अंत में पतंग टक्कर खाते लाइट से मर जाता ठीक जब मैं ब्रह्म बन जाऊंगा मैं ब्रह्म बन सो, सोच के आप आपके मर ही जाना है कुछ होना जाना है नहीं ऐसे लोग बोलते पूर्व पक्ष है पूर्व पक्षी बात हो रही है ना गुरु पक्षी ने बोला उसी तो बोल रहा गुरु पक्ष ने सब ऐसा बोलते हैं ऐसा झूठी बातें हैं शब्दों के जाल बना रखते हैं और वो जाल में आप पड़े हो और सोच रहे हमारा धर्म ऐसा है हमारा धर्म ऐसा है केवल सब्जाल चाहे इस्लाम भी ऐसी चाहे ईसाई हो भी क्या आखिर में वो ग्रंथि है गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथि तो है सब शब्द तो है आवाज कुछ होता तो नहीं रहा जिसके सामने शब्द को लेकर रटे रटे बोल रहे हैं किस समय से हुआ था ऐसे था वैसे था अरे अब तू क्या है वो देख या नहीं किसी जमाने में हमने वही क्या ब्राह्मण श्रम बोलते हुए तुमने तो कहा भाई मान लो कोई व्यक्ति फर्स्ट रैंक आ गया पांचवी कक्षा में अब उसी गले की मुसीबत है अब छठी में फर्स्ट आना घर में वेदांत पड़ेगा साथ हुए थी अब दस मिनट फेल हो गया तो <laughs> सारा गया ना इतने बार तो गया गया बेकार हो नहीं लोग क्या गए नहीं कहेंगे इतने साल फर्स्ट रैंक गया था कोई बोलेगा बेकार आदमी फेल हो गया ये तो कहेगा बताओ हमने कहे इसी तरह तुम लोग भी हो सत्युन में ब्राह्मण से था वो मैं श्रेष्ठ था ये मैं श्रेष्ठ था ऐसे था वैसे था अब क्या हो अब तो फैलो अब तो ब्राह्मण फैलो कोई दम नहीं थे, थे, जो कुछ भी चाहे कुछ होता ही नहीं फिर उन ब्राह्मणों के नाम पर क्यों रोटी सेंगरे हो बेहमतियों के नाम लिए जा रहे वो ऐसे थे वो वो थे अरे वो थे तू क्या देख अपने हाँ? तू तो, तो इतना पहुंच गया शूत्र से भी खराब हो गए हो क्यों नहीं मान रहे हो और शुक्राम ने आपने असली बात यहाँ आती है इस तरह से यहाँ पूर्व कह है ना वो लिखा उपनिषद में वो बोल दे भगवान ने गीता में ऐसे क्या लेंगे ले? तू क्या कर रहा है ये देख तू कहा है तुभ तो ब्रह्म अनुभव कर पा रहा है नहीं फिर कहा तो तो फेल है ना ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि तुम तो फेल हो गए हो वो पास हुए थे वो के क्या लाभ कोई पास हो जाए कोई रैंक पाल तू तो फेल है ट्रे करते करते कितनी जिंदगी चली गई क्या मालूम है अब अभी चला जाएगा बेकार उसे तो कुछ और कर लो इस चक्कर क्यों पड़ रहे हो इस रहा इससे ना सुनते सुनते जिंदगी काट रहे हो तो कुछ करम वर्म करो कुछ लाभ उठाओ तो सिद्धांत दिक है नहीं नहीं, नहीं।, नहीं श्रुत्या प्रतिवेदम फलम काम नहीं प्रत्याय नुभम शाद्ध में दिशांगत है इतना नहीं नहीं शुद्ध वाक्य तात्पर्य आलोचना अरे जिसको नहीं हो बोल रहा हो साबधम करके एन जिसको हो रहा है वो कह रहा है साब्धम नवती अनुभव में अनुभूति स्वरूप में शंकराचार्य स्त्रोत्र बना अनुभव स्वरूप हम आत्मा अनुपलग अनुपलग, ही है वो उपलब्धिस्वी मात्रे शंका आई ना उपलब्धि इसलिए समुतिपरिकलोचनाल मै तृष्टिप्राए पिहर इस विषय में श्रुति नहीं तुष्ट स्पष्टीकरण तक्यशेष्य उदाहृत उसकी तो स्पष्ट करने के लिए उसी वाक्यशेष को उदाहरण करके उसका जा रहे हैं सर्वे प्रबिध्यंथस्त काशेष वाक्यशेष में सा बोल रहे हैं विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंदे सर संयाणी कस्म दृष्टि व ग्रंथि से क्या ही ग्रंथि ये जो अन्य ध्यास है यही असली ग्रंथी है है और पूंजी ग्रंथिये देखो यदा सर्वे प्रभिद्यंते हृदय ग्रंथ स्तुति ये जो मंत्र में जब हृदय में विद्यमान ग्रंथि रूपे सारी कामनाएं इच्छाएं वगैरह सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे सर्वे प्रविद्यंते कौन है वो ग्रंथ रूपेण व्याख्या तो ग्रंथ व्याख्याता व्याख्याशेषता वास्तव में बताएंगे कामनाएं भी कहां से आई अध्यात्म से। इसलिए पहले हम कहते हैं कामना ही ग्रंथि है फिर बाद में कहेंगे नहीं कामनाओं का कारण कौन अध्यास ही ग्रंथि अने वाक्यशेषण काम काम प्रमोद से ग्रंथिदे व्याख्यात इस वाक्य शेष के द्वारा कामनाओं से मुक्ति पाना ही ग्रंथि का भेदन करके व्याख्यान किया गया है ग्रंथि वेद से उपकार अहंकार चिदात्मनोह तादात्म अध्यास निवृत्ति लक्षण अहंकार और चैतन्य आत्मा इनकी तादात्म अध्यास निवृत्ति का नाम ही ग्रंथि का भेदन अर्था इनकाध्यास ग्रंथि तो ग्रंथि का भेदन बने इस अध्यास निवृत्ति अनुभव सिद्धत्वात ना प्रत्यक्षता इतिभा और तादृश जो अभ्यास का निवृत्ति है वो सर्व सिद्ध है जो जो व्यक्ति इस मार्ग में चला उसने इसको अनुभव किया है सबने अनुभव किया जो जो रास्ते में गए और ये नहीं बता सकते कितने मुक्त हो गए हैं तो गिनती है क्या पता ही नहीं चलता क्योंकि वो कभी बोलते नहीं मैं मुक्त हो गया अमुक्त ही बोलता है जबरुस्ती मुक्त जो हो जाते हैं वो कभी कहते नहीं हम मुक्त वो मस्त रहेंगे वो क्यों कहेंगे ब्रह्म बोल टांगेगा मैं जीवन मुक्त हूँ मैं भगवान हूँ क्यों लिख रहा है कोई कुछ पाना है दुनिया से इस नाम पे ठग करके किसी अपने नाम पर भगवान हो मैं श्रोत हूं मैं ये हूँ तो की जरूरत क्या जिस आपका जब जगत है ही नहीं जगत पैदा ही नहीं हो तुम तो किसको कहोगे इस जो अज्ञानी है खुद में भ्रांति में ब्रह्म ज्ञानी होकर जिस अज्ञानी में ब्रह्म ज्ञानी भ्रांति हो जाए वो बोलता टांगता है मैं श्रोत मैं मुक्त हो गया मैं भगवान हूं कल भगवान दक्षिण में तो कई लोग हो गए अभी कई दंपति हो गए कल भगवान पहले एक पति पत्नी बोलते थे हम कल की और तो कई हो गए हैं बोल रहे साहब बाबा हुआ है, कौशल साहेबाबा हुआ है, एक और साहेबाबा भी हो गया छोटा छोटा सा, सा बच्चा, आपको बोलते हैं साहब मैं भी अवतार हूं पता नहीं क्या क्या बनेंगे? <laughs> क्यों बन रही है ब्रह्म ज्ञान ही है तभी ऐसा ये ये ये उम्र में में चमत्कार दिखाते हैं कोई कोई जन्म है का सब खत्म हो जाता है थोड़ा होने के बाद एक लड़की थी थी।, थी थी की छह साल या सात साल की थी 1982 में जब हमने उसको देखा था हमारे गुरु आश्रम में आए थे मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर और खेल रही थी स्टेज पर ले गया स्टेज पर खेल रही औ मै अपने घोषणा की कर रही वे करुणा मिश्रा अब अपने प्रवचन देखी अब आश्चर्य करिए सुनते गद्दी में बैठ गई एकदम ओम को उच्चारण ऐसे गजब वह धड़ धड़ वेदांत बोलने लगी वह सारे उपनिषाद्रह्म गीता सा। देते हुए धड़ाधड़ घंटा बोली सुनने और सब चकित होती आड़की साल आप देख रहे खेल रही थी माँ बाप पीछे बैठे उनके पास इधर कूद रही उधर कूद रही हवा देखते हैं एकदम क्या बोलती जा रही है गुरुपूर्णिमा का अवसर तो हजारों लोग थे उसमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान सब आते हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुन के आश्चर्य कर अद्भुत केवल सात साल की महसूस खबर किस जंग का था और वो मात्र तो जगह जो ले जाते थे और प्रवचन करा कर तो <laughs> लेकिन हुआ क्या बात धीरे बड़ी होती गई बड़ी होती गई पच्चीस सोलह हो गई तेरह उम्र में उसके बाद और बड़ी पंद्रह सोलह के बाद धीरे धीरे उसका सहारा दिमाग खत्म हो गया सब भूल गई अब पता ही नहीं उसको प्रवचन ही और खुद अपनी कैसे सुनती है मैं ऐसे प्रवचन देती थी बोलते हैरान है खुद ही तुम्हें छोटी भी बोलती थी ऐसे ही बोलती रही अब जवान पूछ नहीं जान क्या पता नहीं उसको पुर्जंग संस्कार था किस कारण उस जगा हुआ था उसका दुरुपयोग हो गया हो उसे निर्भर है ये सारी चीजें है क्योंकि छोटे उम्र होने वहाँ आगे नहीं वास्तव में भगवान हो गया वो तो है टिकता नहीं ना वो तो है ना टोटी छोटे उम्र में बड़ा बढ़िया बहुत एक रामायण था बनारस में तो था वृंदावन साइड का पढ़ने आया था और उसके ग्यारह 12 साल का बच्चा होगा और तुलसीदास जी के रामायण की कांता कुमार कोई भी दोहा कहीं से कुछ भी आप हो। ऐसी व्याख्या और ऐसे लग जाता मानस पुष्टि का है ना सात खंड में है सारा टीका पड़ावा लग है ऐसी गहराई में हर शब्द की व्याख्या करता था केवल साल का लग हम सब लोग को पढ़ता था हमने कहा देखो इस इसका दुरुपयोग मत करो कथा प्रवचन मत करो अंदर मनन करो और शास्त्रों को पढ़ो शास्त्र निष्ठा बढ़ाओ एक उम्र तक चलने दो जब इस जन्म में भी शास्त्र मजबूत हो जाए तब इनका आप भले धर्म प्रचार दृष्टि जगह जगह कथा प्रवचन कर ले अभी करोगे तो फंस जाओ ऐसे गुरु जी क्या करते थे साथ ले जाके ले जा उसको बर्बाद अंत में स्थिति ऐसा बर्बाद हुआ हो भी कर ले बच्चे भी पूरी गृहस्थी में और बोलने की हिम्मत भी नहीं उसका दम भी नहीं नौकरी कर रहा गई बनारस में साधु बनाया था, था और कहां का दुरुपयोग हो जाता है सिद्धियां भी अनेक जन्मों की वासना संस्कार था कुछ ऐसे अभ्यास थी जागृत हो गया जल्दी उसका दुरुपयोग नहीं होना सब ये भी का तादात में से की ना तो नहीं न, नहीं ना काम शब्द तो से इच्छा भेदे और आप की ओर ले जा रहे हो उसको अर्थात ग्रंथित्व ना और उसको आपने ग्रंथिक का दिया काम शब्द का और ग्रंथि से भी हटा करके ग्रंथि का भी मूल कारण बता में ले गए क्योंकि जवाब मूल से इच्छा विशेष से काम इच्छा भी अध्यास मूलक है वही काम शब्द विशेष वाच्य है न इच्छा मात्र से इच्छा मात्र का नाम काम नहीं है हम भी मानते हैं अहंकार चिदात्मा एकीकृत्यादे एक इच्छा काम शब्द अहंकार और शिदात्मा इन दोनों का एकीकृत्या एक अविवेकतः अविवेक के वजह से इन दोनों का अध्यास हो गया है तारस अध्यास के कारण से इदम में सदम में से एक इच्छा इस प्रकार की इच्छा को ही हम काम शब्दता काम शब्द कहते हैं यानी इसका मूल कारण अध्यास ही है इसका अध्यास कोई ग्रंथि कहते समझना चाहिए